नमस्कार ये वीडियो है सिलेक्टेड टॉपिक्स के हिस्ट्री दोपरा पूछे जो पहले मैंने वीडियो बनाया थे उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं तो क्वेश्चन और उसके बारे में मैं वो कम करूंगा मैंने कमेंट किया था कि एक रीजन कि एलेक्सेंडर जमुना तक आ गया और आंबिल को सरेंडर करने के लिए विवश कर दिया, पुरू को संदिग्ध करने के लिए विवश कर दिया, अनेक राजाओं को हराया और यमुना तक आ गया। इसका एक विजन है, उसके बाद मुगल और अरब, अरब संयुक्त अफ्रीका आ गए, मुगलों ने बाबर ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, और इसके बाद अफ्रीका। इस और उसमें मैंने कमेंट किया कि उनके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अच्छी थी और उसके सबसे में क्वेश्चन आया कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी धातु बनाने की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है जैसे एक पिलर का एग्जाम्पल हमारे सामने है दिल्ली में जो लोहे का कंबा है उसमें अभी तक जम नहीं लगा हजा� Engineering, Science, or Technology, or Industry इस चार चीजों में क्या फरक है और कानुल जवर्था कैसे कैसे असल को है तो पहली बात Industry और Science में फरक क्या है कि एक खंबा जो की जंग नहीं काता वो Science की Science के Knowledge को साभिश कर शेटा कुभे हमारे पास इतना Scientific Knowledge था लेकिन एक लाख भाले या दस लाख भाले वो इंडस्ट्री इंजीनियरिंग को साबित करते हैं। काफी देशों में साइंस में काफी तरक्की की थी, अलग-अलग टाइम -अलग पे जैसे कि रशिया है, रूस है। रूस ने साइंस में इतनी तरक्की की कि सबसे पहले सैटेलाइट रशिया का था। सैटेलाइट में रशिया ने एक टाइम पे अमेरिका स 1990s のパレードは、Par, mein, video player, video 1990年代のパレードは、1990年代のパレードは、1990年代のパレードは、1990年代のパレードは、1990年代のパレードは、1990年代のパレードは、パレードは、パレードは、パレー1990ードは、は、パレードは、パレは、パレードは、パレードは、パレードは、9レードは、は、パレードは、パレードは、パレードは、パレードは、パレードは、パレードは、パレードは、パレードは、パは、パレードレーードードは、パレードは、パレードは、パレード、パレード、パレード、パレード、パレード、パレー एकदम भारी और इंडिया में तो किसी ने यूज़ ही नहीं किया होगा, लेकिन जिन लोगों ने देखा है यूज़ किया है वो बताएंगे। और बार-बार बिखर -बार जाए, आवाज़ करे, तो वो देश सैटेलाइट भेज सका, अंतरिक्ष में लेकिन अच्छा कैसेट मिरर नहीं मान पा रहा, तो इस तरह का फर्क आ जाता है। जैसे मै उस बालों की लंबाई होती थी 16 से 18 आंखें लंबा। वो लकड़ी का होता था। वो लकड़ा इतना मजबूत होता था कि बहुत डायमीटर में बहुत बड़ा ना हो क्योंकि डायमीटर में बहुत बड़ा है तो उसको हाथों से उल्टी कर सकते हैं। डायमीटर में छोटा होना चाहिए। वो लकड़ा इतना मजबूत होना चाहिए कि 18 � और साथ में उसकी और थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए लकड़े उस लकड़े के आगे लोहे की नोक होती है तो इतना भारी जो लक इतना मजबूत लकड़ा है उसको काट के चिल के उसको भाला बनाना और चिल्ले के बाद उसको राउंड शेप होना चाहिए उस लकड़ी वरना राउंड शेप नहीं है तो हाथ में छेद हाथ चिल जाएगा बहुत पहने चाहिए नुकीले चाहिए शार्प वगैरह शार्प एज वाले चाहिए तब इस तरह से पचास हजार एक लाख दो लाख भालों का उत्पादन हो सकता है तो एक अच्छा भाला बनाना जो कि दो लाख आठ लाख फीसलमाव वो साइंस है और इस तरह के एक लाख भाले बनाना वो इंडस्ट्री हो गया टेक्नोलॉजी हो गया इंजीनि� कमी। इंडस्ट्री में क्यों कमी? दीप्ति विष के देखो बहुत सारे अलग-अलग कारण हैं। जैसे इंडस्ट्री में एक कमी का कारण दिखाया जाता है कि भाई हमारे राजा किसी देश पे हमला नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इतने अच्छे घाले या तो या बंधु के नहीं बनाए। अब इसमें तुम इतिहास देखो तो अंद जैसे गुजरात के अंदर ही बात करूँ तो सिदराज जो एक कावि और क्या नामी राजा थे गुजरात के तो उन्होंने अपने जीवनकाल में कम से कम 25 युद्ध किए कम से कम 25 शायद जा और उन्होंने जो युद्ध किया मालवा आंध्र एक प्रदेश के साथ तो वो युद्ध 12 साल तक चला निरंतर चलता रहा कंटिन्यू है मतलब वो एक तो कि 12 साल युद्ध चला था, तो इस तरह से सांसां दिखता है कि जो राजा शहीद का जो जमाना था उस समय इसने हरेक राजा ने अपना विस्तार बढ़ाने के लिए अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए आसपास के राजाओं से युद्ध किया। तो ये कहना कि हमारे राजा दूसरे राजा पर एटैक करना ही नहीं चाहते थे वो ठीक उतने डिस्टेंस पर सेना मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। सेना की जो शक्ति होती है वो मेन लाइन से जैसे-जैसे डिस्टेंस जैसे बढ़ता जाए, वैसे सेना की शक्ति क्यों कम होती जाती है? क्योंकि सप्लाई लाइन उतनी लंबी होती जाती है। सेना को खाना पहुंचाना, कभी-कभी पानी पहुंचाना, हथियार पहुंचाना, तो वो है कुछ लोग इंजर्ड होते हैं हमको वापस लाना जब वापस ला रहे हो तो कुछ नए सैनिकों को, को वहाँ ले जाना पड़ेगा सप्लाई लाइन जितनी लंबी होती है उतनी महंगी हो जाती है महंगी होते इसके साथ उसमें करप्शन के चांस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई लाइन लंबी हो लेकिन करप्शन कम हो वो भी एक अपने आप उतने दुश्मन को मौके ज्यादा क्योंकि सप्लाई लाइन के पैरेडी भी तो करनी पड़ेगी कहीं न कहीं हर एक जगह यानी पैरेड पैरेड सप्लाई लाइन को गार्ड नहीं करोगे तो दुश्मन कभी भी सप्लाई लाइन पे अटैक करके नुकसान पहुंचा सकता है तो जितनी सेना का डिस्टेंस मेनली से जितनी ज्यादा उतना उतना सेना की कि उतनी लंबी सप्लाई लाइन मेंटेन करना जो उस समय के जो किंते उनके लिए बहुत मुश्किल था ये नहीं कि अटैक नहीं करना चाहते थे अटैक नहीं करना चाहते तो आसपास के लोगों को अटैक क्यों नहीं आसपास के लोगों को क्यों इतने सारे ये तोड़े अब सवाल आता है कि साइंस और इंजीनियरिंग में फिर से आ कि अच्छा वैज्ञानिक है, बुद्धिशाली है, महंती है, उसने दो-चार अच्छा, अच्छा आदमी की टीम बना ली और रिसर्च करते-करते करते कोई उसको फंडिंग दे रहा, है। राजा या कोई अमीर आदमी जो कि वैज्ञानिक में रुचि रखता है, उसके आधार पर उसने एक या दो पीस बना लिए जो कि बहुत अच्छे हैं, पर ऐसे हजार पीसों क technician या un-skinned laborer से लेके company का owner हर एक आगमी में discipline हार एक आगमी वही कहता है जो उससे हो सकता है उससे यदी नहीं हो सकता है तो वो बता देता है कि ये काम उससे नहीं हो पाएगा वो करता है तो दिल लगा के करता है वो आठ गंटे time sheet पे लिगता है तो च्पोर दिल एक गंटे क パンパター、トスカ、ジャン、タンメン、ウタウス、デカキ、ウト、トラ r ド、ス o ラ、ジェリキ、チェロ、ジャン、ジャン、デカラ、ダ、もスコパター、ジャン、う。ーライダー、キュー、ジャン、ジョー、ジョー、プ、ジョー、プ、ジョー、プ、ジョー、プ、ジョー、プ、ジョー、プ、ジョー、プ、ジョー、プ、ジョー、プ、ジうー、うジョー、プ、ジうー、うジョー、プ、ジョー、プ、ジョー、プ、ジョー、プ、ジョー、インジャー、ロ、ロ、ビア、ア、ア、ジュー、イン、うャン、ジャン、ジャン、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュー、ジュうジュー、ジュ スタントとビースーキャジ、ャリーエッジ、サクサーエッジ、サクサク、キッージ、キッニーエッジ、キッニーエッジ、ーエッジ、キッニーエッジ、キッニーエッジ、キッニーエッジ、ーエッジ、2ッニーエッーエッーーエッジ、キッニー कि हर एक आदमी साढ़े नंबर आ जाएगा क्योंकि एक आदमी यदि आधा घंटा लेट हो गया तो पूरी चीज़ में वो आधा घंटा ऊँचाई दी तो बाकी दस लोगों से नौ लोगों का टाइम होगा यानि साढ़े घंटा वेस्ट हो गया तो ये सारी चीज़ें एक बहुत डिसिप्लिन्ड सोसाइटी मांग लेती हैं कंप्लेक्स इंजीनियर � しかし、今、このような社会の legal system は、これを正しいです <Yes. S 1>。そして、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、e は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、は、 なので、あなたはあはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなのはあなのはあなたはあなたはあなたはなはあなたはあなたはあなあな अधिकारी का अस्कर कैतना है, seniority कितनी है, उसके आदार पे 50, 100, 200, 500, 400 या 500 लोगों की जुरी पिला लिया है। Randomly chosen cities है, और उनमें से यदि majority cities बोले कि इसको मौकरे से निकारो जाए, और में इतना पाहिन करो तो उसको बेंड होता है। तो ये जुरी system के वज़े से वहा आत्मसाती कम बढ़ते थे, रिश्वत कुछ कम बढ़ते थे, इसलिए ऑल सोसाइटी की एफिशिएंसी ज्यादा थी और इसकी वजह से इंजीनियरिंग में बोलो इंजीनियरिंग और मास्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब है उधर मास्ट प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में आगे निकलेता और उसका साफ देखने को मिला हथियारों के उत्पा� कला में तो यदि आदमी के पास खुद रुचि रखता है तो वो अच्छा कलाकार बनेगा। थोड़ी बहुत उसे टीम चाहिए लेकिन वो कुछ ही रखता है कलाकार बनेगा। लेकिन तुम्हें हजारों मूर्तियाँ बनानी है, लाखों मूर्तियाँ बनानी है तो डिसिप्लिन चाहिए वो डिसिप्लिन क्यों मिल रही है मंदिरों में? में आप � लेकिन उसी आदमी को मजदूर का काम दिया जाए कि भाई अब तुझे अजार बनाने हैं या अब तुझे भाले बनाने हैं तो वो जो स्वार्थ मिलेगा वो फिल्म तो निकल एक बात चली गई वो तो आ आएगी नहीं इसमें तो उसमें वो एफिशिएंसी मिलेगी या नहीं वो लीगल सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि कंट्री की लीगल सिस्टम कैस अब कौन-कौन से ऐसे डिसीसीवेटर्स जो मैं बोलता हूँ, मैं फिर से मैंने वीडियो में बता दिया, मैं दोबारा बताऊंगा कि एलेक्जेंडर यमुना तो का गया, उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि 16-18 फीट के भाले, उस भालों की वजह से सैनिक भाले लेके खड़े हो गए और उनके पास धाल है, तो दुश्मन के वो तीर को तीरे वो धाल के साथ तीर है वो ढालकर साथ टकराएंगे तीर सैनिकों नील और दूसरी तरफ से जो तीर पे तीर फेंके जा रहे हैं उनके तीर थोड़ी देर बाद खत्म हो, हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे तब एलेक्जेंडर के सैनिक आगे बढ़ना शुरू करेंगे उनके पास भाले 16-18 फीट लंबे हैं यानी जो तलवार से लेके सैनि� जिन सैनिकों पे वो बस भाला है वो भाला फेंक सकते हैं हाथ में रखकर भाला नहीं मार सकते क्योंकि दूसरे सैनिक का भाला छः आठ फीट लंबा है सामने वाले सैनिक का भाला सोलह अठारह फीट लंबा यानी उसको भाला फेंकना पड़ेगा फिर से वो जो एलेक्जेंडर के सैनिक अपने आप को ढाल से कवर करके रख रह तुमे बताऊँ मैं उसके बाद क्या होगा या को राजा मारा जाएगा या तो सेनापति मारा जाएगा को तब तक सेंट्रलाइजेशन इतना हो चुका था पावर पार डिसीजन मेकिंग तो कि राजा मर गया सेनापति मर गया और पूरे सेना का उत्साह खत्म हो गया क्योंकि पूरा कमिटमेंट देखो हर एक व्यक्ति को हर एक व्यक्ति अपने कमिट पर कमिटमेंट के साथ-साथ एक चीज चाहिए आदमी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके फैमिली को इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा यानि ये बहुत बड़ा कैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए कि व्यक्ति युद्ध भूमि पे अपना बलिदान देगा यानि आखरी लड़का लड़ेगा यानि तो राजा जिंदा है राजा मैं सैनिक हूँ �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 どういうことですか सीएम मर तो तो गया तो भी कोई बात नहीं उसकी जगह दूसरा आएगा वो भी उस कमिटमेंट को पूरा करेगा फिर पूरा देश खत्म हो गया तो वो अलग बात है पूरी सरकार खत्म हो गया तो मेरा मेरे परिवार को कोई को सपोर्ट नहीं करने वाला वो अलग बात है पर युद्ध हम जीत गए और सरदार मर, मर गया सेनापति मर गया लेकिन मेरा क करी राजाओं के पास था, लेकिन स्यर्पति के में रहरा नहीं भी था तो ऐसे में उन राजव at 不是 कि तूर्ि भी के आलिकि सारा commitment है वो person to person चाहता है person to person भी यानि सेनापती को commitment है सेनापती ने सरदार को दिया, सेनापती ने सेनापती प्हों को दिया। अब सर्दार तो कोई कि सर्दार ब्रण सेनापती उस commitment पर रखे दा उसके कोई guarantee क्यों नहीं है क्योंकि सेनापती और सहनी के बीज कोई document भी नहीं है कोई जान पहेजर भी नहीं है कोई paper record भी नहीं है तो और सेनापती मन गया तो सर्दार भी एक minute कि रहा था कि पर इस team के साथ तो मेरा कोई direct connection था यह मेर どうもありがとう。でも、どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがのう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。どうもありがとう。 ना उसके Captain के साथ, ना उसके Lieutenant के साथ, ना उसके General के साथ, ना Prime Minister के साथ, सीधा Nation के साथ, सीधा Government के साथ. यानि General मर किया, Lieutenant मर किया, Captain मर किया तो भी, और यदि इसमें वो मार आ जाते हैं, तो Government उसके Family को इसाथ कंपन्शेशन देगी है, पेंशन देगी है, वो system Indian Administration में काफी तो उस सिस्टम के अभाव की अवाव की वजह से एक आदमी मेन आदमी मर जाते थे तो उसके नीचे जितने आदमी थे उनके मन में ये भय आ जाता जा था कि अब मैं भी मर जाऊं मेरे परिवार को कौन संभालेगा जो कि रियल भय है तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया इसलिए युद्ध के टाइम दोनों सेनाएं एक, एक ही कोशिश में रहती थी कि सामने वाले को, भाले लेकर और बीच में सैनिक उनको बचाने का प्रयास में करेंगे। लेकिन तीर जितने फेंकने दे वो फेंक दिए, भाले जितने फेंकने दे वो फेंक दिए। तलवार अब काम नहीं आया था जो कि इनका गाना 16, 18 फीट लंबा ये एक कारण था कि वो आगे चले जाते थे और बाद में वो किले के पीछे छिप जाना पड़ता उनके पास एक ही कवच था फ्रंट साइड पे और वो गोल आकार का होता था पूरा बॉडी भी कवर नहीं करता था सिर्फ इतना हिस्सा ही कवर करता था हार्ट लम्बस लीवर इतना हिस्सा कवर करता था थोड़ा सा भी क्यों क्योंकि ग्रीक के पास बड़ी मात्रा में मजबूत चमड़ा बनाने की टेक्नोलॉजी ढाल भी आप देखो तो हिंदुस्� कुछ कुछ सैनिकों के पास कंधे से लेके घुटने ले तक लंबी या कंधे से लेके पाँव तक लंबी और कुछ के पास तो इतनी लंबी ढाल होती थी और उनका पूरा आपर बॉडी वो कवच से ढका होता था पाँव में कवच नहीं पहनते थे उसका कारण अभी भी मुझे समझ नहीं आया कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी की वजह से मुझे ठीक से पता नहीं ह� パーメンティーのが前は、パーメンティーのパーメンテーのパーメンティーのパーメンティーのパーメンティーのパーメンティーのパーしンティーのパーメンティーのパーメンティーのパーメンティーのパーメンティのパィーのパーメンティーのパーメンティーのパーメンティーのパーメンティーのパーメンティーのパーメンティーのパーメンティーのパーメンテのパーメンティーのパーメンティーのパーメンティーのパーメンテのパーメンティーのパ तो उसको यदि तीर या छुरा या करवार लगेगा तो उसको कम �injury होगी ये कारण। तीसरा कारण मैं फिर से बोलता हूँ काठी। अब देखो यहाँ भी हिंदुस्तान में ऐसा कहा जाता है कि काठी की कोई पहले हुई थी। घोड़े की जो काठी है, चांद के serial में हम देखो कि कि राजा है या सेनापति उसके घोड़े पे काठी है, लेकिन स और उसके बाद ग्रीस में हुई, लेकिन सवाल वही आता है, एक काटी बनाना, दस काटी बनाना, सौ काटी बनाना और एक लाख काटियाँ बनाना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, एक है साइंस, कारीगरी, एक काटी बनाना, दस काटी बनाना, और एक लाख काटी बनाना, ताकि हरेश हैनी के पास काटी हो, वहाँ हो गया जो इंडस्� इसलिए ग्रीस में आप देखोगे ग्रीस के सैनिक को चांते सिंह ने दुबारा हरेक सैनिक के पास पार्टी है तो पार्टी की वजह से वो ज्यादा देर तक घोड़े पर बैठा रहेगा कम थकान होगी उसके हड्डियाँ कम दुखेगी वो ज्यादा देर तक लड़ा है उसका बैलेंस ज्यादा मेंटेन रहेगा उसके बाद दूसरा मैंने बत लेकिन सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों की संख्या में यानी 500 बुलेट बनाने वो एक उद्योग हो गया वो बुलेट नहीं बना पाएगा। एलेक्जेंडर के पास जो बुलेट थी कि 500 किलो का पत्थर, 1 टन का पत्थर, 100, 100 फीट टंक फ्रैंक सकते, 200 200 फीट टंक दो फ्रैंक सकते जिस तरह की बुलेट नहीं थी और फिर मचा सीजी ये किला है, ये किले की दीवाल है, तो सीज़ टावर एक लकड़ी का बना होता है, किले की दीवार से डबल हाइट का होता है, कभी-कभी डेडी -कभी, डबल हाइट का होता है, और इतना मजबूत लग रहा होता है पूरा इसके फ्रंट में, कि यहाँ से कोई तीर भाले या आग भी फेंकेगा तो कोई असर नहीं होगी, बहुत कम असर होगी, वो स वो यहाँ पे जो सैनिक हैं, वो हाइट पे आ गए। अब किले की दीवार पे जो सैनिक खड़े हैं, सीछ चावर पे जो सैनिक हैं, वो इनमें बार करके उनको ही उनको पास सकते हैं। और सीछ चावर इस तरह से सीछ चावर और ज़्यादा पास आ जाएगा, फिर ये सैनिक उतर के अंदर आ सकते हैं। अब देखो एडवांटेज किसके पास ह तो ये सैनिक नीचे हैं और सीस टावर वाला सैनिक ऊपर है, तो उनको एडवांटेज ऑफ हाइट मिल जाए। अब वो तीर फेंकेंगे यहाँ पे बहुत सारे सैनिक भारे हैं, यहीं पर कुछ एक सैनिक कांके किले का दरवाजा खोल देंगे, दरवाजा खोल देने के बाद बाकी सीना अंदर आ जाएगी, और उसके बाद जो वॉल का जो प्र और हमारे राजाओं को किले के अंदर छिपना पड़ा। मैं दो पॉइंट से इसको कमजोरी मानता हूँ कि भाई दुश्मन किले तक आ कैसे गया? कि गजनी सोमनाथ तक आ कैसे गया? वही एक अपनी बहुत बड़ी कमजोरी है। भाई हमने सोमनाथ को, हमने गजनी, सोमनाथ के राजाओं ने गजनी को जाकर तो नहीं यूथ किया। फिर आजा कह パシリパレスをなったパキア、ヤトコリ、リリータパキア。 एलेक्सेंडर यमुना तक आ गया या तो ये सिद्धुनदी तक आ गया भाई हमारी सेना क्यों क्रिस्ट तक नहीं पहुंच पाई नंद की सेना या पुरुष की सेना या अभी की सेना वो क्यों क्रिस्ट तक पहुंच नहीं पाई तो वो यहाँ तक आ गया वहीं अपने आप में एक उनकी शक्ति हमारी कमजोरी साबित हो और आ गया उसके बाद किले के अ तो वो भी हमने आपने कमजोरी हो उसके बाद किले के अंदर छिपने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाती है सप्लाई खत्म हो जाते हैं सप्लाई चैन खत्म हो गई दुश्मन ने चारों उसे कर लिया अब जो भी अनाज पानी किले के अंदर तो कुछ होगा नहीं किले के अंदर तो बहुत कम जमीन होती है थोड़ा बहुत होगा � एक किले किले बंदी के दो-तीन स्टैंडर्ड का लिए कि बहुत सारे किलो के तुम नदी जाती हैं और उस नदी में से लोग पानी लेते थे तो दुश्मन ने उस नदियों में जहर डालना शुरू करते थे बाहर से तो एक टाइम के बाद उस नदी का पानी जहरीला हो जाता था पीने लायक नहीं रहता था तो पानी खत्म हो गया फिर � 何が入っ て, にて dash, どど水水にしかしにされているかにかいにされしていて、何っ何で入かしいが入ってくしいて、何がが入ってくにしてが入っていて、何何かにしが入ってくるかにしていかってしいて、何が入ってくるるかが入ってくるかにが入ってくるるにして、何る और वो उस कमजोरी क्या मैं कारण ढूंढने चाहिए और कारण जैसे मैंने पिछले एक वीडियो टाइम में बताया कि दो बड़े कारण हैं कि हमने ज्यूरी सिस्टम के बजाय जस्ट सिस्टम किया ये इत्तफाक की बात ही कोई बुद्धि का सवाल नहीं है ज्यूरी सिस्टम और जस्ट सिस्टम कोई बुद्धि का सवाल नहीं है इत्तफाक क इस व्यक्ति ने क्राइम किया है या नहीं वो कैसे डिसाइड करे कैसे क्राइम किया देखो एक बार लू किया भी क्राइम किया उसके बाद सजा क्या देनी वो तो आसान काम है एडमिनिस्ट्रेशन में या कोर्ट के अंदर ये मुश्किल सवाल नहीं है कि आदमी को कितनी सजा करनी वो तो आसान काम है कि भाई मर्डर किया तो है तो 15 सा� मुश्किल सवाल है कि भाई प्रूफ कैसे करना है या कर्मिंस कैसे करना है या स्टैबलिश कैसे करना है किसने छोड़ी की है या नहीं कितनी बार की है बार बार की है या पहली बार की है कून किया है तो आवेश में आके किया है पैसे के लिए क्यों कि किया जानबूझकर किया है प्लानिंग के साथ किया गुनाह प्रूफ करना कुछ एक समाज ने डिसाइड किया कि भई एक अच्छा आदमी को ये काम सौंप दें। वहाँ से जस्ट सिस्टम भी शुरुआत होई और सारी मुसीबतें की जड़ यही है कि उस अच्छे आदमी ने फिर अपने रिश्तेदारों के, के, के फेवर में जजमेंट देने शुरू किए, यार कोस्टों के फेवर में जजमेंट देने शुरू किए, अमीर लोगों से उसन パターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパのパターンのパターンのパターンのパターンのパターのパターンのパターンのパターンのパターンのパターンのパター आगे किस तरह से बढ़ते हैं कि वहाँ पे कारीगरों ने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा अच्छे उद्योग बढ़े हुए, ज़्यादा उद्योग बढ़े इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में अच्छा त्याग बनाया। देखो जो दूसरी सोसाइटी उन्होंने भी अच्छा त्याग बनाया पर छोटी मात्रा में। किसी ने एक अच्छा माला बन और दूसरा जो मैंने बताया कि ये जो spiritual place है मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च उसका ही नहीं है ना तो वो मेरे दूसरे वीडियो में तो यहाँ मैं कहूँगा कि हमारे पास विज्ञान और गणित विज्ञान और गणित दोनों में हमने तरक्की की थी लेकिन हथियार बनाने के उद्योग में और industry in general और हथियार उसमें हम पीछे �